सार्चो क्ष ओम शांति शांति शांति सात सात्वल न जल रहा था ना। मंत्र हो गया था भाष्य बाकी है ना उसका सात आरंभ नहीं हुआ <coughs> <coughs> मंत्र भाष्यवाक्य सात्व आरम मंत्रि प्लवाते अष्ट ए अभिनंद मूढ़ा जरा मृत्यु ते पुनवापीयु मंत्रकर्त भाष्य प्लवा। प्लवा का अर्थ केवल नौका नहीं करना चाहिए नहीं है उपलक्षण नौ का है विनाशी तैरने विनाशी। विनाशी वाले ऐसे नौका को बोलते है नौ प्लवा रूपा ये सब उसका नौका को उपलक्षण नाम है नौ बोलते है प्लवा है रूप है ये सब उसमें है ना क्या वो भागवत का जी इदम शरीरम इदम शरीरम इदम शरीरम गुरु प्रवेश आते हैं ना इसमें इदम शरीरम सुलभम सुदृढम प्लवम सुवृदम गुरु कारण धारम मायानुपोलेन नवस्वरीरिदम पुमान पुमान नतरे नतरे आत्मार। आत्मार। जी जी आ प्लवा जी प्लवा है है ना <coughs> तो इसलिए गीता में भी आया वही ज्ञान से हुँ। नौका हुँ। तो इसलिए हाँ वो नौका विनाशी है इसलिए विनाशिथ ही शब्द ही नीते संतर तो ही ही कर रहे क्योंकि <coughs> उसको हेतु दे रहे विनाशी क्यों है तो बता रहे ये जो आगे बताने वाले अटारा एते शब्द है आगे जो अटारा बता रहे है वे अदृढ़ बोलते अस्थिर स्थिर नहीं है अठारह के लिए कहा है ये ना अष्टा यज्ञ रूपा उसका अर्थ कर रहे अर्थात ये अठारह है यज्ञ का स्वरूप आगे बताएंगे वो अदृढ़ है तो यज्ञ निर्वर्तक यज्ञ रूपा का अर्थ कर रहे है जिन आठारों से यज्ञारूप नौका आप बना सकते यज्ञ निवार। का निवर्तक संपादक अष्टादश उसका अर्थ करें अष्टाद संख्या का अठारह संख्या है उसमें चार चार वेद के चार चार यजमान और यजमान सोलह यजमानी तो इसलिए हम आना है तो इसलिए बड़ा अष्टादश संख्या का रहे। है है। तो अर्थ कर तो षोड आगे ऋतविज में यहाँ गुण हुआ अर गुण होता है एक सूत्र है उरंद्र पड़ा बोल के शकार जो है षोडश में वो तो हलन्त होगा नहीं पूर्ण है पूर्ण है हाँ आगे ऋतविज ऋत्विक में तो हाँ ऋ है ना आ, तो वहाँ एक है ऋत्विक रिकार पर रह तो यद्यपि वहाँ ये करते हैं गुण तो ऋत्विक में ऋ होने से एक सूत्र आता है उरणरा पर उसको बोलते हैं नष्टाश्व दग ये नियम लगाते हैं तो गुण तो करना है तो अच्छ से पर अभी ऋ री, री है कैसे गुण करेंगे तो दोनों स्थान नहीं मिलता तो इसलिए वहां जो पूर्वक आवर्ण कंठ और रे का मूर्ध मूर्द मूर्दा है ना रेखा रेटु रशन मूर्द कंट और मूर्द होता है अच्छा अर्गुण होता है री जो देखे षोडश में आ पड़ा है ऋत्विक में री है ना हाँ। दोनों को स्थान में एक अर्गुण होता है अच्छा कंठ स्थान हो गया रे का मूर्द स्थान तो दोनों का स्थान में एक अर्गुण होता है Okay. तो तभी जाके अर मेंशा शोड, में आ मिल जाएगा ऊपर जाएगा hmm. तो इसलिए षोडश ॠ है hmm. तो यदि भी गुण होता है उसमें गुण तो अपने आप नहीं होता है। उसके लिए एक उनरा पड़ा सूत्र है okay. तो उसके साथ ऐसे होता है तो इसलिए पदस्य रहे षोडश ऋत्विज तो षोडश थोड़ा सा ऋतविज हो गया क्योंकि वो है ना अचो दृष्टा अदो याती हलश्चा ऊपर ही गच्चती अवसान में हैिविधा गति रेप का तीन गति तो हल यदि है उसका सिर में जाके बैठेगा वो नीचे में जाएगा अवसान में हो तो विसर्ग होगा जैसा यहाँ हल पर है ना आ रहे तो इसलिए वी के में बैठ गया हाँ शोड़ाशा आगे रित्विज है तो ओडश में अ दो को निकाल दीजिए उसके में दोनों स्थान में आर हो जाएगा शोड़ाश, वो तो साम्य हाँ। हाँ। हाँ हाँ। हाँ मिल गया शोड़ाश में। और रेप वी के शेर में बैठ गया तो बन जाएगा आगे देखे ऋत्विजहा अवसान है विसर्ग बन गया तो ये रेप का तीन गतिमान तो ये बोल रहे ऋत्विक हो गया पत्नी यजमान एक पत्नी हो गई हाँ, और यजमान अष्टादशा ये, ये, ये पूरा मिला के अटारा हो गया ये आश्रयम कर्मोक्तम ये अटारों को आश्रय करके ही कर्म कहा उत्तम बोलते कथित पूर्ण कर्म शास्त्रेण किसने कहा वेद ने शास्त्र में कहा वेद एशु अष्टादाशु अवरम केवलम अच्छा ये जो से बना रहे छोटा मोटा है नहीं अठारह लोग मिलके कर रहे तो भी छोटा क्यों है उसको निकृष्ट क्यों मान रहे तो बता रहे है एक नहीं ज्ञान अवर्जितम ज्ञान उपासना नहीं ज्ञान अवर्जित कर्म कितना भी बड़ा क्यों ना हो अवर ही माना जाए छोटा माना जाता है उपासना ज्ञान से उपासना क्योंकि हाँ ज्ञान कर्म का है है ना दोनों बने गए नहीं नहीं वो लेता उपासना क्योंकि को भी ज्ञान माना जाता है विद्या प्रयोग किया दोनों माने उसको विद्या अतः कर्म के लिए तो समझे अविद्या शब्द उपयोग होता कर्म तो अविद्या सीधा अविद्य कर्म अविद्या विद्या बोल रहे कर्म तो अविद्या ही है सम कारण कर्म तो अविद्या अविद्या में न क्या कर रहे हैं बस मृत्यु का मतलब वहाँ कोई शास्त्रीय कर्म शास्त्रीय कर्म और शास्त्रीय ज्ञान लौके मृत्यु उसको कर्मशी और विद्या उपासना बहुत लोगों ने क्या विद्या को ब्रह्म ज्ञान के हो नहीं नहीं बनेगा उपाच का ये तो समुच्चय नहीं बनता है दूसरा आगे जो मार्ग याचना कर रहे ये, नहीं करेगा। का याचना नहीं। नहीं है। ये उपासक का यात्रा उपासक यानी तो बस अत्री ब्रह्मविद ब्रह्मे वसमत वो याचना नहीं होती सारी याचना से परे हो गए तो इसलिए वो याचना जो कर रहे हैं ना अंतिम विशेष होता है उपासक माना उनका क्रम मुक्ति में है हाँ, क्रम, में है। हाँ, क्रम हाँ। में। सत्य धर्माय है ना मंत्र है। बहुत लोग उसको समुच्चय मानते हैं। ये नहीं मानते तो मैं समुच्चय मानते ज्ञान कर्म का और आचार्य माना सभी लोग मानते बहुत लोग अतः तेम इसलिए उनका क्या है अवर कर्माश्रया ये ज्ञान वर्जित होने के कारण अवर का मतलब निकृष्ट तो इसलिए तेजाम अवर कर्माश्रयाणाम निकृष्ट कर्म का आश्रय होने से अष्टादादृढ़तया उदृढ़ नहीं है मजबूत नहीं है संसार सागर से पार होने के इसमें बैठेंगे तो डूब जाएंगे इसलिए अदृढ़या प्लवत्वात प्लवते प्लवत्वात प्लवते प्लवत्वाद बोलतो जिस प्रकार विनाशशील होने के कारण विनाशशील जैसा नौका विनाशशील है वैसे ही प्लवत्वाद बोलते विनाशशील होने से प्लव ये बोलते विनशे विनाशशील होने के कारण वो विनाश हो जाते कौन ये जो अटारा पूर्जाओं से बना हुआ कर्मरूप नौका अच्छा कर्म ही नष्ट होता व फल भी नष्ट होता है ये भी शय है ना तो बोल रहे ने सह फलेना फल के सहित जी दोनों साथ दोनों फल तो भोग्य समय होगा कर्म का तो तत्साध्यम कर्म सफलेना तत्साध्यम कर्म फल के सहित और उसका साध्य जो है ना कर्म बोल तो उसको सिद्ध किया जाता है जिससे वो कर्म तत्साध्य कर्म नहीं था फल का साध्य कर्म नहीं होता है तो स्वयं साध्य तो तो साधन मतलब कर्म से कर्म से द्वारा सिद्ध किया जाता है उसका जो साधाध्यम कर्म, तो कर्म। समास समाज दोनों नष्ट होते कैसा नष्ट होते दृष्टान्त दे रहे कुंडश आदि वत् क्षीर दद्दि जैसा पहले जो दही आदि है ना हांडी में रखते थे कुंड में मिट्टी का जो हांडी है ना अभी भी हांडी में रखते हैं आज भी कम हो गया रखते हैं वो बढ़िया है इसलिए कहा दिया ना मुंडे मुंडे भतिर बिन्ना कुंडे कुंडे दधिर मुंडे मुंडे मतिर बिन्ना तुंडे तुंडे सरस्वती कुंडे कुंडे ददिर बिन्ना तुंडे तुंडे सरस्वती हर एक मुख में अलग वाणी अलग है ना टुंडे बोलते मुख में सरस्वती बोलते वाणी सर वाणी जैसे थोड़ी इसी के कटो है के है है है कुंडे कुंडे ददिर। ददिर आ, हर एक जो जो में आ, होता ऊपर वाली पंक्ति का अर्थ नहीं बैठ रहा है थोड़ा ये साध्य को कर, कर्म कह दिया कर, साध्य तो जो साध्यम कर्मा कर्म साध्यम बोल तो उसको सिद्ध किया जाता है जिस कर्म से बोरी समास बोरी समास सम तद साध्य न कर्मणा सकर्मा तत्ध्यम कर्म ऐसा कर दीजिए ठीक नहीं। है नहीं तो उसका साध्य कर्म नहीं कर्म तो स्वयं साधन है ना साध्य ते तो फल जो साध्यते न कर्मणा जी, जी वो फल है सिद्ध किया जाता है जिस कर्म से तो साध्य सा कर्मणा सकर्मा तर्मा मूर् समास व्याकरण का ये विशेषता समाज से कहा व्याकरण का संस्कृत का एक विशेषता है अन्य किसी भाषा में नहीं है तो दृष्टांत दे रहे दोनों कर्म भी नष्ट है और उसका फल साध्य भी नष्ट है जी। कैसा कुंडा विनाश आदि विनाशादिवत कुंडा मतलब जैसा मिट्टी का हांडी होती है जी। उसमें दही रख दिया वो नष्ट होने से उसमें क्या होता है शीरा दद्यादि नाम दूध हो अथवा दही भी क्या होता है नष्ट होता है तो कुंड में रहता कुंड दोनों कुंडनिष्ठा आधेयता निरूपिता कुंडनिष्ठा अधिकरण था दोनों में जाता हूँ नायकों का है ना आधे अधिकरण दोनों में जाता है जैसा हम भूतल में बैठे है भूतल तो अनिष्ठ अधिकरणता निरूपिता मनिष्ठ आदेयता भूतल में अधिकरणता रहेगी मेरे में आधेगी और मनिष्ठ आधेयता अधिकरणता नहीं आदेयता निरूपिता उसमें जाएगी आदेयता संबंध से जाके है ना तो आप उसमें और अधिकरण संबंध इसमें दोनों में बैठ जाते हैं संबंध से दोनों में हम भूतल पर बैठे हम आधे भूतल अधिकरण है नहीं नहीं भूतल अधिकरण है तो वो ठीक है भूतल अनिष्ठा अधिकरणता निरूपिता मनिष्ठा आदयता हाँ. तो ये ठीक है और ये भी इसी को भी मनिष्ठा आदय भूतल में भूतल में भी आपके ऊपर बिठा सकते वो, वो कैसे संबंध सम्बंध ज दोनों संबंध आता है ना संबंध एक ना इस संबंध से जैसा मानते आप यहाँ बैठे है जी। कालिक संबंध से आप घर में भी बैठे एत कालावच्छेद है ना वो काल का संबंध वहाँ भी है तो कालिक संबंध से आप घर में भी संयोग से केवल यहाँ भूतल कालिक संबंध से आप वहाँ भी ऐसा मानते तो उसी को लेके होता बोलते है ना, हुए। आ, एक काल आवच्च देना यही तो काल का संबंध इधर भी है तो उधर भी तो इसीलिए है ना तो विद्वानों को बात करे कहा घर पे बैठे तो यहाँ विद्वानों का अलग ही होती है एक बार चार एक बार विद्वान मिल गए थे बड़े एक था तो व्याकरण और एक तो ज्योति सीता और एक तो आयुर्वेदी और तो तो एक नहीं आए। एक से धुरंधर विद्वा और मिल के चारों यात्रा करने लग गए भोजन बनाने भूख लग गई चारों को बनाने वाले को है ही नहीं तो उन्होंने कहा आयुर्वेद वाले को सबसे बढ़िया सब्जी तुम आप जानेंगे उनको पता है ना कौन सी सब्जी उसको सब्जी को बोल दिया तुम चावल बनाओ और नैय को भेजा घी लाने के लिए हो गया। और ज्योतिष वाले गए नारियल का पेड़ है वो नारियल क्योंकि मुहूर्त देखकर पेड़ में चढ़ेगा अच्छा। तो चार हो गए तो नैय ने घी तो खरीद किया तो बस ही उनको याद आ गई पात्र निष्ठा अधिकरण था पिता <सलगताएग> था। दोनों में में में है है ना तो तो घी घी पात्र में है पात्र में। में पात्र ऐसा करते है। करते उन्होंने उल्टा किया घी पूरे का गिर गया खाली बर्तन से आ गए और ज्योतिषी गए पेड़ में आधे चढ़ा अरे अभी तो भद्रा आ गए मूर्ध ठीक नहीं आगे। तो आगे। अब खराब हो गए ना <laughs> वही नीचे भी नहीं ऊपर में वही बैठा <laughs> अब देख अभी ऊपर चढ़ने का मूर्त समाप्त हो गया मूर्त खराब है आया <laughs> उसके बाद आयुर्वेद आचार्य देखा बैंगन ये खराब है <laughs> आलू में गैस होता है जैसे कद्दू <laughs> में खराब है <laughs> देखते देखते जा रो कोई सब्जी वहां पड़ा था नीम का पत्ता ये सबसे बड़ा है नीम का पत्ता आयुर्वेद वाले है ना और वहीकरण चो चावल आ, चावल फुस फुस फुस होता है आ, तो बोला, ना बोलते अपदान्तम न जी व्याकरण का नियम है हम बोलते है ना राम वो गलत है काशी का नी कभी राम वो तो स्वामी उनका उच्चारण हाँ। है राम राम गलत शब्द है ना स्वामी वो नहीं मानते अपदान्तम न प्रयुंजीता तो उन्होंने बोल दिया अपना एक दंडा मार दिया घड़ा तो भी फूट गया चारों के चारों भूखे ऐसे इसलिए हाँ ये लेना बहुत समाज कर दी थी वत ये दृष्टांत है इस प्रकार कुंड विनाश होने से तो कुंड होने से नहीं कुंड बोलते हांडी हंडी में कुछ खराबी होगा तो नहीं उसमें... विनाश बोलता अपने फोड़ दिया किसी अच्छा, किसी कारण से डंडा हाँ। मार दिया तो टक्कर हाँ। लग गए तो तो नष्ट हो गए दूध या दही नष्ट तो उसमें हो वो भी नष्ट होता है वैसा ही यहाँ कर्म हो गया हंडी के हंडी और उसका फल है उसमें रखा हुआ तो दोनों नष्ट होता है क्षीरा कुंड में क्या है क्षीर दद्यादि नाम आदि से घृत भी लीजिए तस्ता नाम तस्ता बोलते तस्मिन तस्ता हांडी में रखा हुआ जो भी दूध आदि शा उसी प्रकार कर्म के साथ साथ फल भी नष्ट होता, <coughs> <coughs> होता है यता एवं योलते हैं यस्द यता बोलते हैं पंचम में होता है क्योंकि में है न तशिल होता है ये तो यस्माद होना चाहिए तो तशिल होने से यता बन गया श्रेय <coughs> श्रेया श्रेयकरणमति यदि श्रेया नहीं है प्रेय है है ना ये है से कुछ ऐसा कुछ मीमांसक इसी को श्रेय मान लीजिए मोक्षक साधन ये बता रहे श्रेय मतलब श्रेया श्रेयकरणम श्रेय का मतलब मोक्ष सबसे जो श्रेया है श्रेया का साधन इसी को मानते हैं हाँ कर्म श्रेय श्रेय ऐसा मानते इसलिए मूढ़ा आगे बताएंगे तो श्रेय का मतलब है मोक्ष कल्याण हाँ सबसे मोक्ष माना है उसका जो साधन है तो इसलिए श्रेय कर्ण मीति ये ये मूढ़ा मान भाई ये मूढ़ा मूड़ा के सत अनुभ अभिनंदंतिषिक्त कर रहे अभिऋष्यंती अभिनंदनती हो हो गया अभी उसी कर अभी हो गया उसी उसी ण अभिनन यही कर्म ही मोक्ष का साधन है मोक्ष का साधन मान मोक्षा हाँ वो मानते ऐसा मानते कौन मूढ़ा मूढ़ आर्टिकल बता दिया था ऐसा मूढ़ नहीं वो बहुत बड़े विद्वान है वेदांत वेदांत उन्होंने सब नहीं आ, आ, अधिता अधिता सा <laughs> सारे शास्त्र पढ़े तो वेदांत मूडी तो मूढ़ा अतः अतः बोलते अस्मात्मात् जरा वेदांत ते, वे ते बोल वे, जराम, जराम तो जराम जरा बोल तो बुढ़ापा मृत्युम और मृत्यु को तो जरा मृत्यु समाज किया जो जरा और मृत्यु किंचित कालम स्वर्ग स्थित तुरंत नहीं है यहाँ पे तुरंत तुरंत नहीं जाए स्वृहेश्व नहीं यहाँ से स्वर्ग में जाएंगे पुण्य मृत्यलोकम मिशन कुछ समय तक वहाँ रहेंगे वहाँ बो करेंगे पुनरेवा बोल तो प्रत्यागच्छन्ति, वापी अभी कोयंती के साथ जोड़िए पुनरवा अपी है ना, न अंति बोलते अभी गच्छी अतः प्रत्यागछे भूयो भी गच्छति ऋषिकात कर बार बार भूयो बोलते पुनः पुनः पुनः पुनः अभी बोल तो वापस आते वहाँ से इसीलिए अटारहा तत्वों से बनाए हुआ यज्ञ रूप नौका पर्याप्त नहीं है किसके लिए समुद्र संसार रूप सागर को पार होने के लिए एक अच्छा नौका है हाँ बस थोड़ा दूर तक पहुँचाएंगे वहाँ से वहीं डुबा देंगे आगे नहीं पहुँचाएंगे और उपासना है उससे भी थोड़ा किनारे तक पहुँचाएंगे पार नहीं पहुँचाएंगे किनारे तक वो भी ले जाएंगे स्वामी तो आपने बताया ना उपासना में भी जो अहंग्र उपासना है वो, वो तो उपासना तो प्रतीक उपासना तो है ही नहीं तो पार जाए नहीं पार नहीं किनारे पार केवल वेदांत ज्ञान न होगा ना ब्रह्म लोग किनारे गए ना पूरा नहीं, नहीं है, हुआ यही नहींसार सागर ऐसी पार तो हो गया किनारे तक किनारे ऐसी पार नहीं हुआ किनारे से पार ब्रह्म के साथ होंगे लौटेंगे तो नहीं न किनारे पहुँच गए ना अभी डूबेंगे नहीं वो ठीक किनारा पहुंचा वो डूबेंगे ना तो इसलिए वहां से वहां से मुक्त हो जाते हैं हाँ, से मुक्त हो ब्रह्मा जी के साथ आगे जो बता रहे हैं इस प्रकार ये अविद्या में रहकर जो उपदेश जो करते हैं अपने को बड़े विद्वान मान के उनकी दूरदर्शा बता रहे हैं सुंदर दृष्टांत के द्वारा तो किंचा किंचा बोलते तथा और विद्यामतरे वर्तमान स्वयं धीरा स्वयं धीरा पंडित मनमंडमी अंदे नीयमतांद एकदम ये बोल रहे है ना दोनों में पाठा किसी किसी में यही जो मंत्र है ना बाद मंत्र आया तो जंगन्य मान अथवा दंद्रम्य माणा है ना अर्थ एक ही तो अविद्याम अंतरे अंतरे का मतलब है अविद्य के बीच में तो अविद्य का बीच में मतलब क्या है अर्थात अविद्य से युक्त होना अत्यंत तो जो अज्ञान अविद्या में होता है।, है अविद्या में मतलब अविद्या युक्त। पड़ा है अविद्या में अविद्या में डूबा हुआ। वर्तमान अर्थात अविद्या में ही वर्तमान रहने वाला है अविद्या में मतलब अविद्या का कार्य अनात्मा पड़ा है केवल अविद्या मात्र नहीं है उसमें है ना क्या अपना गीता में या इमाम पुष्पिताम मैं इमाम सबको बता रहे ना इतनी सुंदर वाणी बोलेंगे बस खिली हुई पुष्प के समान बस स्वर्ग परत ही कर वेद है करके दूसरा में है ना जी तो इसलिए यहाँ अविद्या मतलब अविद्या अनात्मा में ही पूरा घूम रहे उसी में ही मान रहे और स्वयं को क्या मान रहे धीरा स्वयं धीर है बुद्धिमान है और पंडित और पंडित भी है मतलब बुद्धिमान पंडित का मतलब है पंडा पंड बोलतो मई विवेक नित्यान वस्तु विवेक पंडित पंडा पंडा मतलब है आत्मात्मा पंडित विवेक बुद्धि है उसी का नाम है पंडा अनात्मा विवेक और पंडा अश्स्थिति पंडिता तारकादि किंतु मन्यमान मान के बैठा है हम ही भाई नहीं ये तो पंडित अच्छी बात है मानना अलग है अलग है ना अलग है ठीक है, है। जैसे हम हार है मान लिया कुंडल है मान लिया कटक है नोपुर है केयूर है सब मान लिया जिस समय आप जानेंगे सोना ही सोना।, सोना जब तक आप मान रहे तब तक ये अलग अलग व्यवहार अब जानने जाएंगे सोना ही वैसे जगह मान ले हम और जिस जानेंगे एक ही तत्व तो इसी प्रकार है मन्यमाना न तो ज्यामाना और जंगन्य माना और कैसा है जंगन्य माना जंगन्य मान मतलब अत्यंत पीड़ित होते हुए कष्ट पाते हुए हाँ बिल्कुल एकदम अत्यंत पीड़ित है वो तो बादशकेंगे जनगन्य माना बोलो अत्यंत पीड़ित है मानसिक क्योंकि अधिक से अधिक मनुष्य मानसिक पीढ़ी से होते है, तो वो भी हट सकता मनुष्य यदि दो यदि हो इच्छा शक्ति प्रबल हो और उसके अंदर गंभीरता हो सबको पार कर सकता ये दो इच्छा शक्ति और गंभीरता ये दो है दो से हो सकता पार हो सकता इस इसको के लिए कोई कोई है विचार, विचार, विचार सुविचार विचार से आप बढ़ा सकते हैं विल पावर बोलते हैं नाच्छा शक्ति और गंभीरता ये तो है ना भाषाकार को बोलते अति गंभीर हम गंभीर दो यदि हो अब असाध्य कार्य को भी सिद्ध करके देखा सकते कोई भी तो आपने जगर, मैंने आज ही बताया था आपको जगत मित्या नहीं हो दशा हो दशा आगे। आगे है वो श्रुति के और महापुरुषों के दृष्टि से वो आज बता नहीं बताया था जगत को मित्या मान रहे है ना हम लोग अनुभव से नहीं बोल रहे हम श्रुति बोल रहे हैं और महापुरुष के वचन से बोल रहे हैं अभी हम लोगों के सत्य है हम लोगों के दृष्टि से सत्य है क्यों हम सपना देख रहे हैं अभी जो बोल रहे हैं ना उनके वचन को लेके बोल रहे हैं वो जगे की बात है हाँ और श्रुति दो है महापुरुष और श्रुति के वचन को लेकर हम जगत को मिथ्या बोल रहे वैसे ही श्रुति बोल रहे हैं उनको हाँ ऐसे पंडित मान के बैठा है और अत्यंत दुख है श्रुति बोल रहे उन वो नहीं बोलेगा वो कैसे बोलेगा वो बोलेगा वो मान रहे वो दुखी कहा प्रसन्न मानता वही तो तो उसका है वो तो नहीं तो प्रसन्नता है वो, वो प्रसन्नता तो तो नहीं अप्रसन्न को प्रसन्नता मान ये क्षणिक मात्रा है अप्रसन्नता को जो प्रसन्नता मानना है ना क्षणिक मात्र उनके परिणाम को ही बता रहे के लिए आता है कि वर्तमान में तो लगता है सुख परिणाम तो उसमें दुख है। ना भरतर्षभा हाँ, तीन प्रकार का हाँ। सुख साधन अवस्था में सुखम और अग्रे अमृतोपमा परिणाम विषम करके वही है ये परिणाम बता रही है मतलब जो सुख है पहले आपको विष के समान है बाद में परिणाम अमृतोपम साधना है यम है नियम है ये सब पहले आपको मालूम पड़ता है विष के तुल्य और परिणाम में क्या होता है अमृतोपमृतोपम और राजसिक सुख है भोग काल में अमृत के समान है परिणाम है विष तुल्य और तामसिक है दोनों में भी उभयता वो काल में भी परिणाम में भी दोनों माना जाता तीन प्रकार का है ना हाटर <laughs> आवाज तो जंगन्यमान जंगन्यमान बोलो तो अत्यंत विक्षिप्त एक प्रकार से वो <laughs> और पीड़ित है <laughs> मूढ़ा सु बोलते है उसको मोड़ बोल रहे वो ऐसा मोड़ है <laughs> परियंती परियंती बोलते परितायती ले जाते परियंती ही परियंती बोलते परिता भटकते रहते <laughs> कैसा परितायंती परिता, परिता चारों तरफ से वो भटकते रहते दृष्टांत दे रहे अंधे न एवं नियमाना यथा अंधा जिस प्रकार कोई अंधा है जैसे एक बार आता है उसे। उसको बोलता अंधगोला अंगूला ने आया अंधा अंधगोला हाँ एक बोल अंधा है कि उसकी पूँछ पकड़ो उसका धोती पकड़ो पीछे पीछे जाओ तो <laughs> हो गए हो जाए गड्ढे में गिरे सारे गड्ढे में गिरो तो इसीलिए तो इसलिए अंडा अंडा आने आया अंधा जो कोई ले तो कहाँ ले जाएंगे स्वयं गिर जाएगा दूसरे को जैसे किसी ने खा दिया वो दूध कैसा होता है अंडे को ला दूध दिया दूध कैसा होता है सफ़ेद होता है किसने कहा दूसरे अंडे ऐसा कहा सफ़ेद कैसा होता है बगुले जैसा तो बगुला कैसा होता है ऐसा होता है तो उन्होंने बोल दिया दूध भी ऐसा ही होता होगा जैसा ऐसे है। तो उसको बोलते हैं अंधा विश्वास विश्वास होना अंधा विश्वास। होना। तो इसलिए अंधे न एवं नियमाना जो तो अंधा व्यक्ति है ना वो तो ले जाने से क्या हुआ ये यथा अंधा किसको? अंधे को अंधा ले जा रहे है तो क्या करेंगे परियंती परियंत बोल तो बार बार वो पीड़ित होते हुए धनद्रम्य माणा मूड़ा परियंत वहाँ यथ अंदे नीयमान अंध जंगण्यम परियंत्री बूढ़ा वो पीड़ित होते हुए चारों तरफ से भटकते रहेंगे अपना गंतव्य के ओर नहीं जा सकते भाष्य में अविद्यायाम अंतरे hmm. अविद्याम अंतरे कर रहे हैं अविद्यायाम मध्य मध्य का मतलब अविद्य से ग्रसित hmm. कोई अविद्य का किनारा तो मध्य नहीं लेना अविद्य से वो तोता आता अविद्य से युक्त वर्तमान मतलब रहा रहे अविद्य में व्यवहार कर रहे अविद्यक और सत्य मान रहे अविद्य को ऐसा व्यक्ति तो अविवेक हाँ इसी का अर्थ कर अविवेक प्राय प्राय उसके अंदर अविवेक तो प्राय शब्द क्यों प्रयोग किया लोग में देखा गया प्राय इसलिए मतलब है तो थोड़ा कम से कम वेद को मान रहे इसलिए मतलब प्राया नहीं है, थोड़ा, आ, को थोड़ा, थोड़ा बस वेद इसलिए बिल्कुल अंधकार नहीं तो बिल्कुल जो होगा गार हो जाएगा वो शास्त्र को थोड़ा शास्त्र का जहाँगा वो पां जाएगा इसलिए प्राय प्रयोग कर अविवेक प्राय स्वयं वयमेव धीरा ही बड़ा है मैं ही विद्वान हूं धीमंत धीरा करते कर धीमंत धीमंत मतलब धीम बुद्धिम एरायति प्रेरायति थी धीरा बुद्धि को जो प्रेरणा देता है बुद्धि को अपना वश में करता है वो धीरे है और बुद्धि जिसको प्रेरणा देती है वो भीरु है तो भीरु माना है उसका नाम है भीरु पर पर है भीरु पर समझता है समझता धीरा मान इसलिए माना है ना जी। तो धीरा धीमंता पंडिता पंडित का अर्थ कर रहे हैं धीरू का क्या समझे हाँ, का मतलब मूर्ख ऐसे तो डरपुक बोलते डरपुकते है मूरख तुष्टी का अर्थ पंडित का अर्थ कर रहे हैं विदिता वेदितव्य इतना भी जो मतलब वस्तु tai, और सबको में जानने वाले है सबको मैं जानता हूँ मेरे समान और दूसरा कोई है ही नहीं इस प्रकार विदित वेदितव्य मन अर्थात एक प्रकार से अभिमानी देखिए अभिमानी और दर्प में थोड़ा अंतर होता है अभिमानी है घमंड दर्प है ना उनमें थोड़ा अंतर होता है दर्प है बाहर है बाह्य वस्तु को लेकर दर्प होता है और अंदर जो विद्वत्ता आदि सूक्ष्म को लेकर होता है वो अभिमान होता है उसको कहते हैं अभिमान घमांड है वो बाह्य पदार्थों को लेते हैं तो दर्पो को है, वही बोल रहे स्थूल भाव है वो दर्प होता है सूक्ष्म भाव अभिमान रहता है अपना विद्वत्ता है अपना गुण है सूक्ष्म रूप से लेता है ना अभिमान तो इसलिए साधकों में भी थोड़ा अभिमान रहता है दर्प नहीं रहता है पूर्ण जब तक साधक नहीं होगा ना इसमें थोड़ा रहता है वो जो अभिमान भगवान उसको नष्ट करता है साधकों का अभिमान है। भीतर के भाव है हाँ वो भगवान नष्ट करता है किसने किया किसी भाव मूर्खों का नहीं ऐसा आता है जैसा एक तो कोई पंडित बहुत बड़ा सारे शास्त्र जानता था तो कर्म कांड था तो एक महात्मा के पास गए गुरु के पास तुम कर्म करते ठीक है, है। तो साधना भी करो तो साधना भी कर बहुत थे किंतु तो अंदर उसको थोड़ा अभी मानता मेरे जैसे विद्वान कोई है ही नहीं सारे शास्त्र मैंने अध्ययन किया बाहर प्रकट नहीं होता अंदर अंदर तो एक बार कहाँ गए थे जाते जाते सायंकाल हो गया तो ब्राह्मण थे त्रि करते थे तो संध्या करने के लिए जल चाहिए तो समुद्र किनारे गए वहाँ संध्या किया और अंदर सोता था, था मैं इतना बड़ा विद्वान मेरे जैसा या कोई विद्वान है ही नहीं संध्या करके निकलने लग गए वहीं एक छोटा सा बच्चा समुद्र किनारे एक रेता में गड्ढा खोद के समुद्र का जो जल है ना चमाच में उसमें डाल रहे है इतना बहुत सुंदर तो दाम्मा ने देखा उसको ये कहूँ कहाँ से आया बच्चा देखते रहे देखते रहे और उसके बच्चे क्या कर रहे हो कुछ ही नहीं उन्होंने दो तो बार करने पर देखा क्या कर रहा है देख रहे नहीं क्या आपको उन्होंने कहा दिख रहा है तो क्या करना चाहते हो जितना बड़ा समुन्द्र है ना उसको मैं सुखाना चाहता हूँ बच्चों ने कहा पंडित जी इतना बड़ा समुन्दर छोटा सा चमच और इतनी छोटे में गड्ढे में कैसा सुखा सकते का पंडित जी शास्त्र तो अनंत है उसका कोई सीमा नहीं ऐसा अनंत शास्त्र भी आप इस खोपड़ी में भी भर सकते हैं, या समुंद्र में इसमें क्यों नहीं भर सकता मैं भी मानता ना तो आँख बंद करके इस मैंने गलत सोचा था शास्त्र तो अनंत है संपूर्ण शास्त्र केवल परमात्मा शास्त्री तो किसी को आ सकता है विचार करके आंख बंद करके चिंतन करने लग गए तो आँख खोल के तो हम बच्चा ही नहीं भगवान ने उसको परीक्षय लेने वाली तो सत्संग मूल है सबको नाश करने के लिए सत्संग के बिना कोई नहीं हाँ। सत्संगत्वे मूल है निर्मोहत्वे निश्चल तत्व जीवन सत्संग के बिना कुछ होगा मूल सत्संग है सत्संग का बहुत प्रभाव है तो आता है सत्संग का भी याद आ गया एक चोर था जी, चोर का स्वभाव ही चोरी करना था तो उसकी माता भी वैसे ही थी बच्चे <laughs> तो भी माता होते, उन्होंने कहा कभी सत्संग नहीं सुनो बेटा हाँ। क्योंकि सत्संग चोरी छोड़ देंगे तो उन्होंने कहा में वो जी, जाते सत्संग होते क्या करें? तुरंत कान में अंगुली डाल देते कांदाबा दे माता जन को पाठ पढ़ाया था एक दिन कहाँ कोई बहुत बड़ा सत्संग हो रहा था चोर ने सोचा वहाँ गए तो आज खूब माल मिलेगा बड़े बड़े शेट लोग आएंगे सत्संग सुनने के लिए माल खूब मिलेगा तो वहीं चलो करके तो वहां पहुँच गए उसी समय में सत्संग हो रहा था कुछ भूत का प्रकरण आया तो व्यासगति में बैठे थे वो बता रहे देखो भूत है भूत से डरना नहीं भूत और नकली भूत में बहुत अंतर होता है भूत की छाया नहीं पड़ती एक और भूत का जो मुख है पीछे के तरफ से होता है उसके पैर भी पीछे के तरफ से होते हैं, एक और उसके पैर जमीन में स्वर्षा नहीं होते ये पहचान होगा और इतना उन्होंने सुना तुरंत कान में का माताजी का याद आ गया कान में डाल के वहाँ से भाग गए सत्संग मत ना तो गए किसी एक बहुत बड़े शेठ के घर में पहुँचे तो वहाँ कोई नहीं सत्संग में गए थे वहाँ सोना चांदी लूट के रात्र में मस्त आज इतना मिल गया करके रात्रि में जा रहे थे जंगल में तो उतने में उस गांव वाले को किसी को मालूम पड़ा यहाँ से चोर सामान लेके जा रहा है उसको डरा करके वो मैं क्यों ना लूटू तो भूत का जैसा मुर्दे की खोपड़ी एक सिर में रख दिया बराबर और पूरा शरीर में बस में किसी से लेप दिया पेड़ के ऊपर जाके बैठ गए और वो आ रहा था चांदनी के रात थे थोड़ी थोड़ी एक, एक नीचे को हु करके वो घबरा गए एकदम घबरा गए जो कहा इसकी छाया पड़ रही तो ये उसका अंदर थोड़ा विवेक था घबरा गए भी विवेक हुए तो आपको रास्ता खुल जाता आखिर ये तो छाया पड़ रही उन्होंने कहा भूत की छाया नहीं पड़ती तो उसको हिम्मत आ गया देखा पैर भी जमीन में इसका स्वर जाए ये भूत नहीं और देखा पैर भी सामने पीछे नहीं ये नकली भूत है हाथ में दंडा उठा कर मारने शुरू किया वो किला भाग गया। <laughs> सारा धन बच गए उसके बाद उन्होंने विचार किया इतना क्षण का सत्संग सुना धन बच गया जीवन भर सत्संग क्या होगा छोड़ जो छोड़ के बस महात्मा वही जीवन है। तो, सत्संग मुख्य इसलिए वहाँ वो वहाँ गया ना मारकंडे पुराण में मदालस ने संगा सर्वात्म नम तेजे सा ते तुम भी ना शक्य थे स सदी सा कर्तव्य सताम संगो ही मदालसो पर ये संग मत करो ये करना हो सत्या करो मदाल अपनाचार्य ने कहा अपना और, और संभव नहीं सत्संग हम तो बता रहे हैं मनमान वेदिति मन्यमान है मानना अलग है जानना अलग आत्मान संभावयंत आत्माना बोलता अपने को ही सम्मानित करने वाला दूसरा नहीं स्वयं अपने आप को अपने आप को जो मानता है ना मैं बड़ा अपने करता। आपको हूं आत्मा संभावयंता तेचा तेचा बोलता ऐसे जो पंडित जंगन्यमाना तो उसका अर्थ कर रहा है जरा रोगादि अनेक अन्य जो बता रहे जरा है और रोग है अतः संसार जो भी जन्म से लेकर षड भाव विकार लीजिए उसे उपलक्षण है ना षड भाव विकार तो षड भाव विकार आत्मा के संसार में बार बार घूमते रहेंगे जरा रोगादि अनेक अनता व्रात बोल तो समुदाय व्रात का अर्थ समुदाय हन्यमान उसमें बार बार क्या है हन्यमाना बोल तो पीड़ित होते हुए वृषम पीड्यम अन्य माना बोलता अत्यंत वो एकदम मुझसे नष्ट होते हुए विभ्रमंती बार बार भटकते रहेंगे जैसा पंचदेश बोलते ना आवर्तादावर एक भंवर में फसा हुआ जैसा नदी होता है बहावे वो घूमता है ना जब एक में हट गए कीड़ा दूसरे में तीसरे में ऐसे ही हम जीव रूप है ना? हैं। संसार चक्र, पहले तीन मान है ना अविद्या चक्र, कर्म चक्र, वासना चक्र काल चक्र, संसार को घड़ी माने मूल है अविद्या चक्र अविद्या के बाद कामना चक्र है कामना के बाद कर्म चक्र है कर्मचक्र के बाद कालचक्र कालचक्र समाधि करे इस प्रकार घड़ी रूप प्रकारी संसारूप माना अविद्या काम कर्म से फिर काल। आ, वो काल वो है है उसको अब दिखा रहे <laughs> अविद्या के के साथ है काम, <laughs> काम के साथ काम। काम कर्म। जी कर्मों को किया हुआ काल दिखा रहे आपने इसलिए काल चक्र माने चार चक्र एक संसार रूप घटी का माना है घटी चक्र जो घूमते रहते तो बोल रहे विभ्रमती का नहीं बार बार उसे दर्शन वर्जी तत्व बता रहा दर्शन क्योंकि उसे दर्शन है दृष्टिहीन है लोक में वही वैसे वो दृष्टिहीन है आत्मा उसके सामने होने पर भी नहीं देख रहा रहे जैसे उल्लू के समान भाषाकर ने कहा ना पश्चन न पीछे जुदा रहा तम बहुकर तभी देख रहे हैं किंतु नहीं देख रहे जैसे उल्लू है सूर्य को देख रहे किन्तु नहीं देख रहे दृष्टि से प्रकाशित हो रहा है और वो सिद्ध भी करेंगे सिद्ध भी करेंगे एक बार हमसे ना उल्लू के पास गए हम तो नहीं कहा सूर्य कितना चमक रहे ने कहा सूर्य प्रकाशित हो रहे नहीं हो रहे दोनों में वाद विवाद हुआ अभी निर्णय करेंगे तो ने और मूढ़ दर्शन दर्शन का मतलब है अपने स्वरूप का दर्शन नहीं मुख्य वर् रूप से मतलब जिसके द्वारा आप कर रहे हैं जिसके द्वारा आप परिचय दे रहे हैं उसको भूल जाता है लोक में भी देखे, मैं महात्मा हूँ परिचय दे रहे मैं डॉक्टर हूँ मैं इंजीनियर हूँ जिससे परिचय दे रहे वो तो हर शरीर में तक, उसको भूल जाते उसका मान अध्यास को बुरी तो दर्शन वर्जितत्व अंधे न ये वहा उसका अर्थ हैं अचकुक्षेना जिसका आंख नहीं है दृष्टि नहीं एवं नियमाना जिसकी दृष्टि समाप्त हो रहे और राष्ट्र अधिकार है किसी को mm. नियमाना यथा लोके mm. अंधा बोल तो अक्षर रहता अक्षर रहता जिस लोक में जिसका mm. आंख नहीं है mm. वो भी जाना कहाँ अत्यंत कठिन मार्ग mm. चलो सीधा मार्ग हो तो रोड हाईवे हो तो चल सकता है इसे mm. किंतु अत्यंत कठिन मार्ग यहाँ नहीं अन्यत्र कंटक आदि है शायद अन्यत्र है उसने शायद आध्यात्मिक अधिको अधि भयंकर वहाँ गुआम प्रविष्टा में शायद उठा है इसमें ऐसे जगह में जाना है इसलिए हाँ कर रहे हैं गर्ता कंट का दो पतंती गर्ता बोलते या तो गड्ढे में गिर जाएंगे या तो कांटे में जाके ले जाएंगे पतंती कहा वो अंधा अंधे को ले जाने वाला अंधा तद्वत उसी प्रकार इस अज्ञान में रह उसमें जो प्रवृत्त करने वाले इसी प्रकार है ओम चूर्ण मधुमे a <gasps>